महाभारत शांति पर्व पंच त्रिशदिकमोध्याय नारद जी का श्वेत द्वीप दर्शन वहाँ के निवासियों के स्वरूप का वर्णन राजा उपरिचर का चरित्र तथा पांच पाँचरात्र की उत्पत्ति का प्रसंग स विस्मुवाच सुक्त द्विपदा वरिष्ठ नारायणोत्तम पुरुषेड जगत्वाक्यं जगा दिवता वरिष्ठ नारायण लोकहिताष्णुजी कहते हैं युधिष्ठिर पुरुषोत्तम भगवान नारायण जब पुरुष नारद जी से इस प्रकार कहा तब ये लोकहित के आश्रयभूत पुरुषाग्रगण्य भगवान नारायण से यो बोले नारद्वाच यदमात्र प्रभुण जन्म कृत तो धर्म गृह चतुर्धा तत्साध्यता लोकहितार्थ मध्य ग्रष्टुम प्रकृतिम तबाद्याम नारद जी ने कहा प्रभो आप समस्त पदार्थों के उत्पत्ति के कारण हैं आपने जिसके लिए धर्म के गृह में चार स्वरूपों में अवतार धारण किया है उस प्रयोजन की लोक हित के लिए सिद्धि कीजिए अब मैं श्वेत दीप में स्थित आपके आदि विग्रह का दर्शन करने जाता हूँ पूजा गुरुणाम सत्यम करो भी परिन्न पूर्व वेदास्वधीता मम लोकनाथ तप्तम तपोनापूर्व लोकनाथ मैं गुरुजनों का सदा आदर करता हूँ किसी की गुप्त बात पहले कभी दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं की है मैंने वेदों का स्वाध्याय किया तपस्या की और कभी असत्य भाषण नहीं किया है गुप्ता चार्यता शत्रु च मित्रे चमोस्मृत्यम तम चातिव सत्यम प्रपण्ड एकाे नृभुज्रम एर्विशेष ही परशुद्धतत्व कस्मा पश्येयमअत शास्त्र के आज्ञा के अनुसार हाथ पैर उधर और उपस्थ इन चारों की मैंने रक्षा की है शत्रु और मित्र के प्रति मैं सदा समान भाव रखता हूँ इन आदिदेव परमात्मा नारायण की निरंतर शरण लेकर मैं अन्य भाव से सदा उन्हीं का भजन करता हूँ इन सब विशेष कारणों से मेरा अंतकरण शुद्ध हो गया है ऐसी दशा में मैं उन अनंत परमेश्वर का दर्शन कैसे नहीं कर सकता हूँ तत्पारे बचो निशम्य नारायण सात धर्मगोपता गुक्तवान स ब्रह्मपुत्र का यह वचन सुनकर धर्म के रक्षक भगवान नारायण ने उनके विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें जाने की आज्ञा दे दी ततो विशिष्ट परमेष पुत्रण तमुत्पा तो युक्त तथो धीमे उनसे विदा लेकर ब्रह्मकुमार नारद उन पुरातन ऋषि नारायण का पूजन करके उत्तम योग से युक्त हो आकाश की ओर बड़े बड़े उड़े और सहसा मेरु पर्वत पर पहुंचकर कर अदृश्य हो गए च चमुनिर्मुहतम एकांत महासाद्य गिरे संग उत्तर पश्चिम मेरु के शिखर पर एकांत स्थान में जाकर नारद मुनि ने दो घड़ी तक विश्राम किया फिर वहां से उत्तर पश्चिम की ओर दृश्यपात करने पर उन्होंने पूर्ववर्णित एक अद्भुत दृश्य देखा शेरो दधे तरप तो श्वेत स नाम विशाल मेरु सहस्र ही संयोजना द्वाशतुर्धम कविर्निप अनिंद्रिया निष्पन्दहीन सुसुगते क्षीर सागर के उत्तर भाग में जो श्वेत नाम से प्रसिद्ध विशाल द्वीप है वह उनके सामने प्रकट हो गया विद्वानों ने उस द्वीप को मेरु पर्वत से बत्तीस हजार योजन ऊंचा बताया है वहाँ के निवासी इंद्रियों से रहित निराहार तथा रहित एवं ज्ञान संपन्न होते हैं उनके अंगों से उत्तम सुगंध निकलती रहती है श्वेता पुमांसोगत सर्व पापा चक्ष पापकृता नाण वज्राया दिव्यावयवरूपा शुभसारोपेता छद्राकृत मेघो घ निनादा सम मुस्कुषाजी वत पादा ष्ठाद युक्ता शुक्लरष्टाद्रष्टाजीवाजे भी, विश्ववक् उस सूर्यप्रख में सब प्रकार के पापों से रहित श्वेतवर्ण वाले पुरुष निवास करते हैं उनकी ओर देखने से पापी मनुष्यों की आंखें चौंधिया जाती है उनके शरीर तथा हड्डियां वज्र के समान सुदृढ़ होती हैं वे मान और अपमान को समान समझते हैं उनके अंग दिव्य होते हैं वे शुभ अर्थात योग के प्रभाव से उत्पन्न बल से संपन्न होते हैं उनके मस्तक का आकार छत्र के समान और स्वर मेघों की घटा के गर्जन की भांति गंभीर होता है उनके बराबर बराबर चार भुजाएँ होती है उनके पैर सैकड़ों कमल सदृश रेखाओं से सुशोभित होते हैं उनके मुंह में साठ सफेद दांत और आठ दाढ़े होती हैं वे सूर्य के समान कांतिमान तथा संपूर्ण विश्व को अपने मुख में रखने वाले महाकाल को भी अपने जीवाओं से चाट लेते हैं देवम भक्ता विस्वो उत्पन्नम सर्वे लोह का वेदा धर्मी असानता देवा सर्वे तस्तर्ग निसर्ग जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है सारे लोग प्रकट हुए हैं वेद धर्म शांत स्वभाव वाले मुनि तथा संपूर्ण देवता जिनकी सृष्टि हैं उन अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर को श्वेत देव के निवासी भक्तिभाव से अपने हृदय में धारण करते हैं यदि ठीक अनिंद्रिया निराहार अनिस्पन्दा सुगंधि कथम ते पुरुषा जाता का तेषा गतिमा युधि ने पूछा पितामह श्वेत दीप में रहने वाले पुरुष इंद्रिय आहार तथा चेष्टा से रहित क्यों होते हैं उनके शरीर से सुंदर गंध क्यों निकलती है उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है तथा वे किस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं ये च मोक्ता भवंती है नाम भरत सप्तम तेषा लक्षण में तम्हि कौतूहल कथाराम अस्ताम चोपाश्रिता वयम भर श्रेष्ठ श्लोक से मुक्त होने वाले पुरुषों का शास्त्रों में जो लक्षण बताया गया है वैसा ही आपने श्वेत द्वीप के निवासियों का भी बताया है इसलिए मुझे संदेह होता है अतः मेरे इस संशय का निवारण कीजिए इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है आप संपूर्ण ज्ञानमयी कथाओं में रस लेने वाले हैं और हम आपके शरणागत हैं विस्तीर्ण ऐसा कथा राज में पितृसनि ऐसा तो ही वक्तव्या कथा सारो ही सामता। विष्णु जी कहते हैं राजन यह कथा बहुत विस्तृत है इसे मैंने अपने पिताजी के निकट सुना था इस समय जो कथा तुम्हारे सामने कहनी है वह संपूर्ण कथाओं के सारभूत मानी गई है शांतनो कथया नृतम राष्ट्र पुरा प्रा तत्रवान पुरा पूर्वक काल में मेरे पिता महाराज शांतनों के पूछने पर मनुश्रेष्ठ नारद जी ने उनसे यह कथा कही थी उसी समय वहाँ मैंने भी इसे सुना था राजो परिचरो नाम बभुवाधिपतिर्भुअ आखंडलम सख्या भक्तो नारायणम भरि पहले की बात है इस पृथ्वी पर एक उपरिचर नामक राजा राज्य करते थे वे इंद्र के मित्र और पापहारी भगवान नारायण के विख्यात भक्त थे नित्य धर्मिको नृत्यक्तुर्म अतंत साम्राज्य नारायण वरात् वे धर्मात्मा तथा पिता के नित्य भक्त थे आलस्य का उनमें सर्वथा अभाव था पूर्व काल में भगवान नारायण के वर से उन्होंने भूमंडल का साम्राज्य प्राप्त किया था सातम विधि महाय प्राक सूर्यमुख निश्रित पूजयामास ते वेण पिता महान पितृशेषेण विप्राश्चिजा शेषांद सत्यपर सर्वभूते स्विंसक जो पहले भगवान सूर्य के मुख से प्रकट हुआ था उस वैष्णव शास्त्रोक्त विधि का आश्रय ले वे प्रथम तो देवेश्वर भगवान नारायण का पूजन करते फिर उनकी सेवा में बचे हुए पदार्थों से पितरों का पितरों की सेवा से बचे हुए पदार्थों से ब्राह्मणों का तथा अन्य आश्रित जनों का विभाग पूर्वक सत्कार करते थे सबको देने के अन्तर बचे हुए अन्न का भोजन करते थे सत्य में तत्पर रहते और किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करते थे सर्वभाव भक्त सदैव देव जनार्दनम अनाद मध्य निधनम लोक वे यदि मध्य और अंत से रहित अविनाथी लोक लोककर्ता देवदेव जनार्दन के भजन में संपूर्ण भाव से लगे रहते थे नारायणे भक्तिम वह तो मित्रकर्षिण एक सयासनम देवो दत्तवान देवराट स्वयं भगवान नारायण में भक्ति रखने वाले उस शत्रुसूदन नरेश पर प्रसन्न हो देवराज इंद्र उन्हें अपने साथ एक सया और एक आसन पर बिठाया करते थे आत्मराज्यम धनम चलत्र वाहन तथा यदागवत प्रोत्थित सदा राजा उपरचर् ने अपने राज्य धन स्त्री और वाहन आदि सब उपकरणों को भगवान की ही वस्तु समझकर सब उन्हीं को समर्पित कर रखा था काम नैमिता जनजा परम क्रिया सर्वासावधान रहकर और नैमित्तिक यज्ञों के संपूर्ण क्रियाओं को वैष्णव शास्त्रोक्त से सम्पन्न किया करते थे पांचरात्र मुख्या तस् गेहे महात्म प्रायण भगवत प्रोक्त भुंजते व्याग्रभोजनम महात्मा नरेश के घर में पांचरात्र शास्त्र के मुख्य मुख्य विद्वान सदा मौजूद रहते थे और भगवान को समर्पित किया हुआ प्रसाद अथवा भोज भोजपदार्थ सबसे पहले वे ही भोजन करते थे तस् प्रसाद तो राज्य धर्मेडा मित्र घाति नागसम मनोदुष्टम न चा चाभवत न च कायेन कृतवान् पापम परमंडी धर्मपूर्वक राज्य का शासन करते हुए उन शत्रुघाती नरेश ने न तो कभी असत्य भाषण किया और न कभी उनका मन ही बुरे विचारों से दूषित किया। अपने शरीर के द्वारा उन्होंने कभी छोटे से छोटा पाप भी नहीं किया था ये ही तैरस ख्या शिखंडीन तैरेक अतिर्भुआ योत्रोत्तम वेदचतु समत मेरो महागिव आसे सप्तरुद्गी लोकधर्म अनुचिजा चित्र शिखंडि अब मैं जिस प्रकार तंत्र स्मृति और आगम की उत्पत्ति हुई है उसे बताता हूँ सुनो मरीचिअत्रिअिराल अंगिरा पुलस्य क्रतु और महातेज वशिष्ठ ये सात प्रसिद्ध प्रसिद्धि चित्र शिखंडी कहलाते हैं ये जो शिखंड चित्र शिखंडी नाम से विख्यात सात ऋषि हैं इन्होंने महागिरिरी मेरु पर एक मत होकर जिस उत्तम शास्त्र का प्रवचन एवं निर्माण किया वह चारों वेदों के समान आदरणीय एवं प्रमाणभूत है उसमें सात मुखों से प्रकट हुए उत्तम लोकधर्म की व्याख्या हुई है सप्त सप्तः प्रकृतियोता तथा स्वयं भुव विष्णम एता धारियते लोका ताभ्य शास्त्रित्रमण थोदाताम्रियसयेरता भूतभव्य भविष्य गया सत्य धर्म पराजा ये सातो ऋषि प्रकृति के सात रूप हैं अर्थात प्रजा के सृष्टा हैं आठवां ब्रह्मा हैं ये सब मिलकर इस संपूर्ण जगत को धारण करते हैं इन्हीं के द्वारा शास्त्र का प्रागट्य हुआ है ये सबके सब ऋषि सब एकाग्रचित जितेंद्रिय संयमपरायण भूत भविष्य और वर्तमान की ज्ञाता तथा सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं इदम श्रेय इनम ब्रह्मा, इदम हितम हितम अनुत्तम लोकांसंचित मनसा तथा शास्त्र प्रचकृ इन्होंने मन ही मन यह सोचकर कि अमुक साधन से जगत का कल्याण होगा अमुक से परमात्मा की प्राप्ति होगी तथा तो अमुख उपाय से संसार का सर्वोत्तम हित होगा शास्त्र की रचना की तत् धर्माथ काम ही मोक्ष पश्चात के मर्यादा विविधाचय दिव्य भूमि संस्थित उसमें पहले धर्म अर्थ और काम का फिर मोक्ष का भी वर्णन है तथा तो स्वर्ग एवं मर्दलोक में प्रचलित नाना प्रकार की मर्यादाओं का भी प्रतिपादन किया गया है आराध्य तपसा दें हरि नारायण प्रभु दिव्यम वर्ष सहस्रम वै शै ते ऋषि नारायण साहि तदा देवी सरस्वती दिवेशता लोकाना हित कामया उपरयुक्त ऋषियों ने अन्य ऋषियों के साथ एक हजार वर्षों तक तपस्या करके भगवान नारायण की आराधना की थी उससे प्रसन्न होकर भगवान ने सरस्वती देवी को उनके पास भेजा नारायण की आज्ञा से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए उस समय सरस्वती देवी ने उस संपूर्ण ऋषियों के भीतर प्रवेश किया था तथा प्रवर्ति सम्यक तपोविदेजा भी शब्दे च हेतु चे था प्रथम सर्ग झा उन तब उन तपस्वी ब्राह्मणों ने शब्द अर्थ और हेतु से युक्तवाणी का प्रयोग किया यह उनकी प्रथम रचना थी उंकार उस शास्त्र के आरम्भ में ही ओहकार स्वर का प्रयोग किया गया है ऋषियों ने सबसे पहले जहां उस शास्त्र को सुनाया वहां भी करुणा में भगवान विराजमान थे तथा प्रसन्नो भगवान अनर्दिष्ट शरीरक ऋषेणुवाच तर्वान्दृश्य पुरुषोत्तम तदंतर अवचने शरीर में स्थित पुरुषोत्तम प्रसन्न हो प्रसन्नो रहकर ही उन सब ऋषियों से बोले कृतम शतसहस्रम श्लोकाना मिदमुत्तम श्लोकतंत्र से कृष्ण से प्रवर्धते मुनवरो तुम लोगों ने एक लाख श्लोकों का यह उत्तम शास्त्र बनाया है इससे संपूर्ण लोकतंत्र का धर्म प्रचलित होगा प्रवृतौन निवृत्तौ चस्मादे त्यती ऋजुक्सामजुष्ट अथर्वांगी रथित प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में यह ऋक यजुसाम और अथर्ववेद के मंत्रों से अनुमोदित ग्रंथ के समान प्रमाणभूत होगा यथा यहाँ हिम मैं ब्रह्म प्रसाद रुद्रस् क्रोधजों विप्राज प्रकृति सूर्याचंद्रम सौभाजुर्भूमिरापोग्निरवण जूताशु वर्तंते यहां ब्रह्मवादि सर्वे, यहा सर्वे प्रमाण भी तथा तथा भविष्यति प्रमाणम वै एत मदनुशासनम ब्राह्मणों जैसे मेरे प्रसाद से उत्पन्न ब्रह्मा प्रमाणभूत है एवं जैसे क्रोध से उत्पन्न रुद्र तुम सब प्रजापति सूर्य चंद्रमा वायु भूमि जल अग्नि संपूर्ण नक्षत्रगण तथा अन्यान भूता नामधारी पदार्थ और ब्रह्मवादी ऋषिगण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 स्वयंभु मनु स्वयं इसी ग्रंथ के अनुसार धर्मों का उपदेश करेंगे शुक्राचार्य और बृहस्पति जब प्रकट होंगे तब वे भी तुम्हारी बुद्धि से निकले हुए इस शास्त्र का प्रवचन करेंगे स्वयंभुवेश धर्मेशु शास्त्रे चौकते बृहस्पति मती चव लोके युष्मतमित शास्त्र प्रजापाल वसुत बृहस्पति सकाशाता वह प्राप्त तेज सप्तम विश्रेष्ठगण मनु के धर्मशास्त्र शुक्राचार्य के शास्त्र तथा बृहस्पति के मत का जब लोक में प्रचार हो जाएगा तब प्रजापालक वसु अर्थात राजा उपरचर बृहस्पति जैसे तुम्हारे बनाए हुए इस शास्त्र का अध्ययन करेगा स सद्भावितो सद्भक्तस्य सुक्रिया राजा सद्भक्तस्य भविष्यति तेन शास्त्रेण लोकेशु क्रिया सर्वा क्य सत्षों द्वारा सम्मानित वाजा मेरा बड़ा भक्त होगा और लोक में उसी शास्त्र के अनुसार संपूर्ण कार्य करेगा एतरा शास्त्रमुत्तम असंगतर्थ धर्मं चरहस्यम चैदुत्तम तुम्हारा बनाया हुआ यह शास्त्र सब शास्त्रों से श्रेष्ठ माना जाएगा यह धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र एवं उत्तम रहस्यमय ग्रंथ है अस्या अश्रवर्तनाचव प्रजावंतो भविष्य स आयुक्तो भविष्यति महान वशो इसके प्रवचन से तुम सब लोग संतानवान होगे अर्थात तुम्हारी प्रजा की वृद्धि होगी तथा राजा उपरिचय भी राजलक्ष्मी से संपन्न एवं महान पुरुष होगा संसित हेतु नृपेत शास्त्र में तत्सनातनम अतर्ध्यति तत्सर्वतद कथित महिला उस राजा के दिवंगत होने के बाद यह सनातन शास्त्र सर्वसाधारण की दृष्टि से लुप्त हो जाएगा इसके संबंध में सारी बातें मैंने तुम लोगों को बता दी एवदुक्ति वचनम अदृश्य पुरुषोत्तम विसिज्य तांडसी कामी प्रथित दिशा अदृश्य भाव से ऐसी बात कहकर भगवान पुरुषोत्तम उन समस्त ऋषियों को वहीं छोड़कर किसी अज्ञात दिशा की ओर चल दिए तथस्ते लोक पितर सर्वलोक चिंतका प्रावर्तयन्त तत्म धर्मजोनिम सनातनम तत्पश्चात संपूर्ण लोकों का हित चिंतन करने वाले उन लोकपिता प्रजापतियों ने धर्म के मूलभूत उस सनातन शास्त्र का जगत भी प्रचार किया उत्पन्ने गिसे युगे प्रथम कल सांगोपनिषद शास्त्र स्थापय ढां बृहस्पत जगमुर्जथेम देशम तपसे कृत निश्चया धारणा सर्वोकान सर्वधर्म प्रवर्तका फिर आदिकल्प से प्रारंभिक युग में जब बृहस्पति का प्रादुर्भाव हुआ तब उन्होंने सांगोपांग भेद और उपनिषदों सहित वह शास्त्र उनको पढ़ाया तदनंतर सब धर्मों का प्रचार और समस्त लोगों को धर्म मर्यादा के भीतर स्थापित करने वाले वे ऋषिगण तपस्या का निश्चय करके अपने अभिष्ट स्थान को चले गए यथे श्री महाभारत शांति पर मोक्ष धर्म पर बढ़ी नारायणीय पंच त्रिश अधिक त्रिश्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में नारायण का महत्व विषयक तीन अध्याय पूरा हुआ